भद्र कर्णेस्तवा भद्रं पशे माक्ष स्थिरए गंग्वास्यशेद अथर्वेलिया मांडव के कार्य का अलाद शाम के प्रखंड के त्रयोदश कार्य का प्रतिपचार हो गया जिसमें युक्ति से द्वैत सिद्ध करने वाले जो थे वैशेषिक सांख्य योगी आदि सब एक दूसरे के मत से काट करके परास्त हो गए एक दूसरे का मत दूसरा खबन किया उसका भी नहीं निकला उसका भी नहीं निकला अब द्वैत में पहुंच गए और ये अपने अपने पक्ष लेके द्वैत की सिद्धता बचाते भिन्न भिन्न प्रकार से तो उसके मत का खंडन उसने किया उसका मत का खंडन कुछ ऐसा हो गया एक दूसरे का मत का प्रहार हो गया आखिर अद्वैत सिद्ध हो जाता है दूसरी बात और कुछ वैदिक हैं वेद को मानते हैं स्तुति को मानते हैं जैसे मीमांसक आदि हैं वो भी द्वैतवादी है वो भी द्वैत लेकर चलते हैं अद्वैत नहीं मानते हमें वैदिक है कहा काल्पनिक ना श्रुति के प्रधान के जो बोलने वाले लोग उनके मत से अद्वैत में कितना वो होगा उनका मत सही है कि नहीं है अब उनके मत है अद्वैत हमें श्रुति के तरफ से देखते हैं अभी तो युक्ति से तरफ से देखा था और के आधार पर देखते हैं श्रुतिवादी जो है वैदिक है मीमांक्षा आदि वो द्वैतवादी है तो वास्तव में द्वैत है या नहीं है अब उसका विचार करते हैं यही कहना चाहते हैं टीका है, है द्वैतवादी वीर अन्यन्य पक्ष प्रतिष्ठेप मुखेन ख्या वस्तुओं अजन्यम अद्वैतवादीना अभ्यन जातम द्वैतवादियों ने द्वैतवादियों का जो परस्पर एक दूसरे का पक्ष प्रतिपक्ष हो करके वादी प्रतिवादी बन करके, इस माध्यम से पक्ष प्रतिपक्ष में जैना माध्यम है ना इस माध्यम से ख्यापितम वस्तु ने वस्तु को क्या सिद्ध किया अजन्यत्व ख्यापित कर दिया वो भी जन्य सिद्ध नहीं कर पाया वो भी जन्य सिद्ध नहीं कर पाया एक दूसरे का मत का प्रहार हो गया एक दूसरे का मत सिद्ध ऐसे जो अजन्यत्व सिद्ध किया था उन्होंने चाहते थे द्वैत सिद्ध करना किन्तु अद्वैत हो गया था अद्वैत बाद दिन गया था अद्वैत बाद ने उसको स्वीकार कर लिया ठीक बोल रहे दोनों ठीक बोल रहे एक दूसरे के मत के पराप्त हो रहे हो अद्वैतवादी ना अवैधन मैंने स्वीकृतम टिप्पणी दिया स्वीकृतम स्वीकार कर लिया, शुएक लिया। अद्वैतवादी में अच्छा अद्वैत इधानी अब द्वैत निरसनम अभी द्वैत का जो निरसन निराश खंडन किया जाता है अद्वैतवादी के द्वारा वो को कोई युक्ति मात्र नहीं है स्रौत है द्वेद में है द्वैत का निरसन स्रोत सिद्धांत है वैदिक है द्वेत है सर्वतम विद्वत अनुभव अनुसारित तो विवेकी जो अद्वैतवादी लोग हैं उनके अनुभव के अनुसार अद्वैतिक मिला है उनको तो विवेकी लोग है उनको द्वैत न मिला है अद्वैत मिला है अनुसारित तेन अद्वैन ज्ञातन इसलिए उस अद्वैतवादियों ने उसको भी स्वीकार कर लिया है स्वीकार किया है अद्वैत मत को स्वीकार किया है सर्वोत्तम देवी के टिकण में कहा युक्ति सिद्धम अभ्यन ज्ञातम श्रुति सिद्धम अभी अनुमोदन है युक्ति से सिद्ध हुआ जो अद्वैत है उसको श्रुति से सिद्ध का भी अनुमोदन करते हैं श्रुति से भी वही सिद्ध होता है अद्वैत ही है द्वैत नहीं अच्छा, है सिद्ध कैसे होगा आगे दिखा अच्छा तारीख है हेतो हेतो हेतोफल तैरुपवर्धते हे तोरादि फलम यदि हेतु तो फल तो से चादि कथम तैयार उपवर्णते मीमांसक आदि लोग वैदिक हैं कि द्वैतवादी है वो तो क्या मानते हैं धर्माधर्म से शरीर होगा शरीर आदि होगा और शरीर से धर्मादि होगा ऐसा शरीर का हेतु है कारण है कौन है धर्मादि धर्माधर और धर्मा धर्म का कारण शरीर होता है शरीर के बिना धर्मा धर्म नहीं हो सकता है और धर्मा धर्म के बिना शरीर नहीं हो सकता कौन पहले होगा वो तो कहते हैं दोनों की परंपरा अनादि है इसलिए संसार अनादि है संसार उत्पन्न नहीं होता अनादि काल से चलता है अरे धर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है नहीं कह सकते अभी वर्तमान में जो शरीर है इसके पहले वाले धर्माधर्म के कारण हुआ वो जो धर्मा धर्मा हुआ है उसके पहले वाले शरीर से हुआ फिर उसके पहले वाले धर्मा धर्म से वो शरीर हुआ उसके पहले वाला धर्मा, धर्मा धर्म से वो शरीर ऐसा अनादि परंपरा में जाता है परंपरा अनादि दोनों शादी हैं धर्म पैदा होता है मनुष्य से धर्म पैदा किया जाता है और धर्म मनुष्य को पैदा करता है दोनों शादी पदार्थ है उत्पन्न होते हैं दोनों किन्तु इनकी परंपरा अनादि मानते हैं निमांसा आदि इनकी परंपरा अनादि मानते जब धर्माधर्म की परंपरा अनादि हो गई तो संसार अनादि काल से का ऐसी उनकी मान्यता है और कहा तक ठीक है वो देखना है एक आद नहीं ऐसा वादी नाम जिन वादियों के मत में मीमांस आदि है श्रुति को लेकर के बोलते हैं श्रुति में प्रतिपादन है शरीर का धर्मा, धर्मा धर्मादि के बारे में युक्ति सिद्ध नहीं श्रुति सिद्ध है चर्चा है ऐसा वादी नाम हेतोर आदि फलम क्या होगा हेतु हो, तो हो कारण या आदि माने हेतु का कारण फल है हेतु माने होता है धर्माधर्म और उसका कारण बनता शरीर फल धर्माधर्म का फल है शरीर फल बन जाता है धर्माधर्म का था कारण शरीर होगा तो धर्माधर्म होगा हेतु हो, तो हो षष्ठी आदि माने कारणम आदि कारण फलम आदि ही हेतु का जो कारण माने हेतु क्या होगा धर्माधर्म है शरीर बनने का कारण है धर्माधर्म उसके जो कारण बनता है फल माने शरीर शरीर के बिना धर्मा धर्म नहीं होता जिस धर्माधर्म से शरीर पैदा होना है वो तो शरीर से होगा धर्माधर्म हेतु हो हेतु से लेना धर्माधर्म को धर्माधर्म होगा आदि मारे कारण फलम फलम कारण ऐसा हो जाए आदि का अर्थात कारण हेतु का कारण बनता है फल धर्माधर्म का कारण बनता है शरीर शरीर फल है धर्माधर्म जन्य है फल बनता है ऐसा। आदि हेतु फल से और फल का हेतु आदि बन जाता है हेतु आदि होता है तो धर्माधर्म का कारण बन जाता है किसके लिए फल के लिए फल कौन है शरीर शरीर का कारण का धर्माधर्म हो जाता है जिम्दबाजी तो मन और धर्माधर्म का कारण शरीर होता है अन्य अन्य है तो पहले कौन होगा एक प्रश्न उठेगा किसको कारण माना जाए यहाँ दोनों कारण दिख रहे हैं दोनों कार्य दिख रहे हैं शरीर होगा तो धर्मा धर्म होगा धर्मा धर्म होगा तो शरीर होगा तो कौन पहले होगा कारण किसको माना जाए कई उत्तर देते हैं शरीर कैसे बना है धर्मा धर्म से बना धर्माधर्म से कैसे पैदा हुआ शरीर से पैदा हुआ कई उत्तर है कुछ नहीं यही है वैदिक लोग हैं द्वैतवादी होगा द्वैत सिद्ध करना है ना संसार अनादिकाल से चल रहा है धर्माधर्मक भी है शरीर भी है ऐसे प्रकार तो हेतु और आदि फलम एसाम, एसाम वादी नाम जिन वादियों के मत में हेतु का फल हो जाता आदि माने कारण हो जाता है हेतु माने धर्म, धर्माधर्मक धर्माधर्मक ये षष्टम है, इसका कारण बनेगा का फल फल माने शरीर आदि माने कारण फलम आदि माने कारण फल कारण हो जाता है और हे फलस्य है। फलस्य है। फलस्य आदि हेतु फलस्य से ज फल फलस आदि हेतु फल का जो कारण आदि माने कारण होगा हेतु माने धर्माधर्म फल माने शरीर है धर्माधर्म जन्य शरीर होता है शरीर जन्य धर्माधर्म होता है इसलिए परंपरा अनादि है इसलिए संसार अनादि है ऐसा बोलते हैं और कहां तक यह मत सही है इसका भी विचार करना है हे हेतु तो फल से जनादि और बोलते हैं एक दूसरे को शादी मानते हैं धर्माधर्म से उत्पन्न होता है शरीर सरीड, शरीर से उत्पन्न होता धर्माधर्म कंतु तो कदे तो दोनों के दोनों अनादि करके बोलते हैं यह तो से तो अनादि जब दोनों के दोनों शादी पदार्थ हो गए धर्माधर्म से शरीर पैदा होगा शरीर से धर्माधर्म पैदा होगा तो शादी है ये कारण सही है। उस स्थिति में अनादि कैसे बोलते हैं वो हेतु फल से अनादि हेतु और फल धर्माधर्म हेतु और फल दोनों को दोनों का सष्ट रहे हेतु को भी फल को भी माने धर्माधर्म को भी शरीर को भी फल सबसे शरीर को लिया यहाँ अनादि कई कथम उपबर रहते हैं उन लोगों के द्वारा कैसे बलन किया जाता है अनादि दोनों शादी दिख रहे हैं शरीर जन ने धर्मा धर्म धर्माधर्म शरीर फिर कहें अनादि है ऐसा बोलते हैं कैसे अनादि हो पाएगा संसार अनादि है ऐसा वो मानते हैं कैसे अनादिश्ध होगा एक दूसरे में आश्रित होकर बैठे उसका कारण होगा उसका कारण होगा, कारण से जनम्य होगा वो अनादि होगा कि शादी होगा शादी होगा हो अनादि कहां से होगा वो लोग मानते हैं अनादि मानते हैं कैसे होगा ये कहा ठीक है वो देखते हैं हेतु तो फलात्मा का संसार हो अनादि ऐसा मानते हैं ये लोग तो हेतु फल दो रूप में संसार दिखाई पड़ता है कार्यकार दिखाई पड़ता है हेतु तो माने कारण फल माने कार्य कार्यकार दिखाई पड़ता है संसार हेतु फलात्मक हेतु फल स्वरूप संसार हो अनादि संसार जो है अनादि है अनादि काल से चल रहा है ऐसे मानते हैं बदत भी ऐसे बोलने वाले गुरुवारा तस्व अनादित तो स्वभाव नए वे भक्तों को सब कहते हैं हेतु फलात्मक संसार को अनादि स्वभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता बोला नहीं जा सकता बोलते हैं ये लोग किन्तु तो सिद्ध करना मुश्किल दोनों उत्पन्न हो रहे हैं और कहते थे अनादि बोल देते शरीर अनादि नहीं है धर्माधर्म से पैदा होने वाला है शादी है और धर्माधर्म भी अनादि नहीं है शरीर से पैदा होता है शरीर दर्म दर्म हो तो धर्माधर्म होगा धर्माधर्म हो तो शरीर होगा कैसे अनादि होगा ये लोग अनादि बोलते हैं इसलिए संसार अनादि कहते हैं ये कैसे होगा ये टीका में बोल रहे हैं हेतु तो फलात्म का संसार दो भाव में विभक्ता दिखाई पड़ता है संसार कार्यकार दिखाई पड़ता है कार्य कार्य यहां दोनों ही कार्यकारण बन जाते हैं शरीर और धर्माधर्म भी दोनों ही कार्य दोनों ही कार्य हैं एक दूसरे का कार्य एक दूसरा एक दूसरे का कारण एक दूसरा हो रहे हेतु <थी>। फलात्मक संसार हो अनादि इति भी ऐसा बोलने वाले तो के द्वारा तस्वना स्वभाव माने हेतु फलात्मक जो संसार है हेतु फल स्वरूप संसार है इसको अनादित्व स्वभाव हो नैव सके अनादि स्वभाव इसको कहा नहीं जा सकता इसको बोल रहे हैं किन्तु घटेगा नहीं अनादि सिद्ध करना मुश्किल होगा संसार क्यों हेतु फलय आदिमत्वस्य कंठो तत्व हेतु और फल दोनों को कार्य कारण फल, फल माने कार्य हेतु माने कारण ये कि दोनों को अपने से बोलते हैं कि धर्म से शरीर होता है हेतु हो गया धर्म और शरीर होता है फल और फल से शरीर से धर्म होता है तो दोनों उत्पन्न दिखा रहे हैं और बोलते हैं कि अनादि है कि कैसे हो हेतु फलय आदिमत्वस्य आदि मत तो आदिमहत्व उत्पत्तिशील दिखा रहे हैं वो शरीर कैसे बनता है फल कैसे बनता है हेतु से धर्मा धर्म से धर्मा धर्म कैसे होता है शरीर से ऐसा मानते हैं दोनों शादी दिखा रहे हैं और बोलते हैं कि अनादि है कैसे होगा हेतु फल आदिमहत्व से कंठो तत्व अपने कंठ से कथन कथित है वो अपने आप बोलते हैं और मानते हैं अनादि पूछा जाता है तो बोलते हैं शरीर कैसे बनता है धर्माधर्म से मानी शादी है और धर्माधर्म किससे होता है शरीर से सादी है और बोलते हैं अनादि है कंट्रोल तत्वा हेतु फलामक द्वैतम निरुप निरूपयम निरूपितम निरूपित रूपम अवस्तुभूतमित करता है हेतु फलात्मक निरुपा, संसार जब निरूपण करते करने जाते हैं द्वैत निरूपण करते हैं तो अवस्तु सिद्ध हो जाते हैं वस्तु सिद्ध नहीं एक दूसरे में आश्रित है वस्तु शरीर पैदा नहीं हो पाता है क्यों उसका कारण धर्मा धर्म के लिए पहले शरीर चाहिए शरीर पैदा होने के लिए क्या चाहिए शरीर चाहिए क्यों शरीर होगा तो धर्मा धर्म होगा तब शरीर बन पाएगा और धर्मा धर्म भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा जब तक शरीर पैदा नहीं होगा तो कौन पहले होगा? सिद्ध ही नहीं होता ना शरीर सिद्ध होगा ना धर्माधर्म सिद्ध होगा यह स्थिति आ जाएगी इसलिए अतः चार की टिप्पणी का अतः शादी दोनों शादी हैं ये तो फलात्मक संसार शादी है ये तो भी शादी है फल भी शादी है इसलिए शादीवार हेतु तो फलात्मक द्वैतम द्वैत निरूपित निरूपित वस्तु निरूपितम हेतु तो फलात्मक जो द्वैत है अनिरूपित द्वैत निरूपित नहीं हो पाता है जो ऐसा वस्तु अवस्तुभूतम इत्यर्थ वस्तु नहीं द्वैत वस्तु तो सिद्ध कर सके ना किससे कौन बन सकता है सिद्ध करके दिखा दे कोई धर्माधर्म से शरीर होता है कि शरीर से धर्माधर्म होता है क्या उत्तर एक बोलना पड़ेगा धर्माधर्भ से शरीर होता है और धर्माधर्म किसे हुआ शरीर साइए न धर्माधर्म सिद्ध हो पाएगा न शरीर सिद्ध हो पाए। एक दूसरे में आश्रित होके बैठे हुए हैं इसलिए अवस्थभूतम कहा है द्वैत जो है अनुरूपित रूपम अवस्थभूतम कहा निरूपित स्वरूप नहीं है इसका अनिरूपित स्वरूप है निरूपण नहीं होता है इसका बोलना ही बोलना अवस्तु हो तो वास्तविक नहीं वास्तविक वो तो सिद्ध हो सकता होता वास्तविक नहीं होता चल रहा व्यवहार अधेरे में व्यवहार चल रहा है बात अलग है पांच भी टिप्पणी माने अनूपित अनिरूपित तो रूप हम माने अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय है माने सदरूप से निर्भर नहीं कर सकते असद से भी नहीं कर सकते सदैव सद उभय रूप होगा ही इसका सत हो तो बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद हो जाता है असत हो तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए पंजाब पुत्र को देखा नहीं शब्द प्रयोगी होता है प्रतीति नहीं होती उसकी खरगोश की चिंतित प्रतीति नहीं होती ज्ञान का विषय नहीं मान पाता वो होता असत्य किन्तु ये माने दिख रहा है असत नहीं कर सकते प्रतीति है और बाद हो जाता है सत्य नहीं कर सकते सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता और सतसत उभय रूप तो हो ही नहीं इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं ऐसा ऐसे वस्तु संसार अनिर्वचनीय दिया से तात्पर्य महाकारि का जो तो तात्पर्य है उसको बताते भाषिका यू इत्यादि कहा वृद्धांश तो जब देखते हैं वहां आया है यत्र तो सर्वम आत्मूत तथ के इत्यादि ये द्वैतमी बहुत इसका पूर्व वाक्य आता है वास्तव में द्वैत है नहीं द्वैत जैसा हो जाता है ये ही द्वैत द्वैतम इव होती पत्र इतर इतरम पश्चेत इतर इतरम जिघ्रेत इत्यादि जहाँ द्वैत जैसा हो जाता है जैसे रजू में सर्प पैदा नहीं होता सर्प जैसा होता है वास्तव में सर्प पैदा नहीं होता वो सर्प जैसा है हा रस्सी है सर्प जैसा हो गया सर्प नहीं होगा सर्प नहीं होता वह जैसा इसी प्रकार जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है जैसे व्यावहारिक काल में द्वैत जैसा हो रहा है दशा में उस दशा में क्या होगा इतर होकर के इतर को देखेगा एक बन के दूसरे को देखेगा इतर होके इतर को सुनेगा इतर होके इतर को सुघेगा ही क्या आएगा किन्तु यू अशर्वे में आत्मा है बहुत परमार्थ अवस्था में पहुंच गया अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ है उस स्थिति में जब सबके सब आत्मा ही हो गए सबका बाध हो गया जो तो काल्पनिक द्वैत का बाध कर चुका है अधिष्ठान बुद्धि करके बैठा हुआ है जिस अवस्था में अधिष्ठान बुद्धि में है आत्मा में बैठा हुआ है आत्माकार में बैठा हुआ है इस अवस्था में सर्वम आत्मा व्यवस्था अवस्था में सब के सब आत्मा ही हो गए रसी में जितने भी हम कल्पना करते थे सर्प, जलधारा आदि जब रज्जू का ज्ञान काल में सब रस्सी ही हो जाते हैं, रस्सी से तो कुछ नहीं होता ठीक इसी प्रकार जब पारमार्थिक सत्ता में व्यक्ति साधन पहुंचेगा व्यावहारिक सत्ता में तो द्वैत जैसा लग रहा है इसलिए व्यवहार हो रहा है जब पारमार्थिक सत्ता में जब पहुंचता है माना आत्माता वृत्ति में पहुंचता है उस काल में कोई मिलता है यू सर्व आत्मूत सर्वम आप इत्यादि उस स्थिति में किस साधन से किसको को देखा साधन है ना दृश्य है देखने का विषय भी नहीं है साधन चक्षु भी नहीं हुआ सबके सब, सब आत्मरूप हो गए हैं बाद होकर के चक्ष साधन भी नहीं है विषय भी नहीं किसको कैसे देखेगा यह श्रुति है यह अद्वैत को पुष्टि करती है यह श्रुति के आधार से बोलना चाहते हैं ये तो अस्य आत्मूतारण उपरे सब में कहा है कि परमार्थ तो द्वैता अभाव वा। वास्तव में द्वैत है ही नहीं व्यावहारिकाल में द्वैत है वास्तविक परमार्थ वास्तविक द्वैत नहीं है परमार्थ तो द्वैता अभाव यह स्त्रुति के आधार पर सिद्ध होता अद्वैत द्वैता अभाव सिद्ध होता है वा। वा। वास्तविक कहा भाव ने कहा द्वैत का अभाव कहा तम आश्रित्या यही ये कारिका जो बनाया जा रहा है इसी श्रुति को आश्रय लेकर कहा के सिद्ध किया है उसी को आश्रय करके ये कारिका बनाई गई है कहा आह तो राधि फलम यशान आदि हेतु तो फल से जे तो फल से शाम आदि कथम क्ष वर्ण के ऐसा गौरपादाचार्य जी बोलते हैं जिन बहादुरों के मत में धर्माधर्म का कारण शरीर बना हुआ है तो हेतु ष्टी है धर्मा धर्म होता है हेतु तो शरीर का उसका कारण शरीर बनता है शरीर ने तो धर्मा धर्माधर्म नहीं और धर्मा धर्माधर्म का कारण शरीर है तो शरीर का कारण धर्मा धर्माधर्म है धर्मा धर्म नहीं होगा तो शरीर पहले नहीं होगा ऐसे दोनों उत्पन्न हो रहे हैं और कैसे अनादि बोल रहे हैं दोनों कह है? धर्माधर्म परंपरा अनादि बोल देते हैं अनादि कैसे सिद्ध होगा जब दोनों उत्पन्न हो रहे हैं शादी तो है अनादि कैसे हो सकता है, नहीं है ये किया। कहते है आगे जैसे का अर्थ करते हैं हे तो हो धर्म क्या तो पाठ छूटा हुआ है धर्म धर्मा दे राधि ही ऐसा होना चाहिए षष्ट करके फिर आदि प्रथमा तो होना चाहिए धर्मा धर्मा दे राधी ऐसा पाठ होना चाहिए पाठ छूटा हुआ है तो हो धर्मा, देहे। तो धर्मा धर्मा धर्मादेह हेतो षंत है उसका अर्थ धर्मा धर्मा धर्मादेहे ऐसा और आगे आदि अलग और आदि का अर्थ अलग करना है हेतोर धर्मा धर्मा धर्मादेहे आगे राधि ऐसा बन जाएगा धर्मा धर्मा धर्मादेह रकार हो जाएगा आगे आदि राधी हो जाएगा राधि ही राधी ही, कारणम आदि माने कारणम हेतो माने धर्मा धर्मादेहे धर्मा धर्माधिका आदि माने कारण ऐसा हो जाएगा कारण देहादि संगात धर्माधर्म का कारण देहादि संगात है देहादि नहीं होगा तो देह हो तो, नहीं होगा तो धर्माधर्म नहीं होगा तो, धर्म हो शरीर से धर्माधर्म पैदा होता है और धर्माधर्म से आगे शरीर बनेगा कौन पहले होगा यह स्थिति शरीर बनने के लिए धर्माधर्म चाहिए धर्माधर्म के लिए शरीर चाहिए कौन होगा फिर अनादि कैसे होंगे ये हे तो हो धर्माधर्मादेर आदि ही मैंने कारणम आदि के कारण कौन है वो देहादि संघात फलम फल कारण बना हुआ है देहादि संघात जो है फल है धर्माधर्म का फल है परिणाम है वो कारण बन जाता है अब ये फल होगा पहले शरीर होगा तो धर्माधर्म कारण को पैदा करेगा वो और धर्माधर्म होगा तो शरीर पैदा होगा कौन होना पहले ये तो और धर्मा आदि कारण जिनवादियों के, अच्छा दर्म जिन के मत ऐसा अच्छा है मानी वैदिक है धर्मा धर्म आदि को लेकर चलने वाले कोई तार्किक नहीं खाली तर्क से नहीं चलते हैं युक्तिवादी नहीं है वैदिक है श्रुति सिद्धांत को लेकर चलने वाले हैं ऐसे लोग हैं तो इनके भी द्वैत करके द्वैत में मान्यता है वो ठीक नहीं हो सकता ये कहना चाहेंगे विचार करते हैं अद्वैत होता है कि द्वैत होता है किन्तु ये श्रुति के आधार पर अद्वैत बोलना चाहते हैं यत्र सर्वम आत्मा का अभूत तत्के न कमुजामजात इत्यादि जो श्रुति है इसके श्रुति आधार पर अद्वैत होगा ये बोलना चाहेंगे तथा जैसे हेतु का कारण बना हुआ है शरीर आदि फल धर्माधर का कारण बना उसी प्रकार तथा आदि माने कारणम आदि सब कारण कौन हेतु धर्माधर्मादि धर्माधर्मादि हेतु बन रहा है किसके फलस्य फलश माने फलश माने शरीर शरीर का कारण धर्माधर्मादि धर्माधर्म का कारण शरीरादि पहले कहा उसके बाद शरीर आदि का कारण धर्माधर्मादि ऐसा बना हुआ है फलस्य फलस्य से तो माना देहातीहाती संघात का कारण धर्माधर्मादी है और देहातीघात का कारण बनता है धर्माधर्म की बात एवं हेतु फल इतर इतर कार्य कारणत्व है हेतु हो गया धर्मादि धर्माधर्म और फल हो गया शरीर ये दोनों में इतर इतर कार्य इतर इतर कारण बना हुआ है एक दूसरे के लिए कारण एक दूसरे का कार्य धर्माधर्म इधर कार्य बना हुआ है और धर्माधर में कारण बना हुआ है धर्माधर में भी कार्य बन जाता जा है किसके लिए शरीर का कार्य बनता है शरीर को पैदा करता है कारण भी बनता है कार्य भी बनता है वैसे शरीर भी कार्य भी बन है कारण भी बन है दर्मा दर्मा कारण है और और दरबाधर से पैदा होता है कार्य भी कारण भी दोनों के दोनों आ रहा है एक ही व्यक्ति में कार्य तो कारण तो हो सकता है क्या अन्य दोष आ जाएगा एवं हेतु फल इतर इतर कार्य कारण है एक दूसरे के लिए कारण एक दूसरे के कार्य बने हुए दरबाधरबादि और फलपन शरीर आदि में स्थिति से आदिमहत्व गुर्वध भी आदि तो सिद्ध करना ही है क्योंकि शरीर अनादि नहीं हो पाए क्यों धर्माधर्म जन्य है धर्माधर्म भी शरीर जन्य है अनादि नहीं है जब तो शादी हो गया आदि महत्व गुर्वध भी आदि कहने वाले हैं दोनों को आदि उत्पत्तिशील मानने वाले के द्वारा केवल हेतु तो फलश्यता अनादित्व तो प्रथम तय रूपये जब आदि बोल रहे हैं उससे वो पैदा होता है उससे वो पैदा होता है दोनों तो आदि हो रहे हैं संसार वही धर्मा-धर्म और शरीर को लेकर संसार होना है एक कुंज है तो उसमें फिर उन उन्हीं के द्वारा हेतु और खल को अनादि कैसे वर्णन किया जाता है अनादि संसार है ऐसे मानते फिर धर्मा-धर्म और शरीर को अनादि कैसे कह देते है अनादिता कथम तैयार कर रहे विप्रत सिद्धि विरोध है धर्माधर्म भी शादी शरीर भी फिर वो अनादि कैसे बोलते हैं विरोध है शादी होगा तो अनादि कैसे होगा एक नंबर की टिप्पणी एवं हेतुफल आदिमत्व सदी कहा एवं जब आदिमान हो गए धर्माधर्म से शरीर पैदा होता है और शरीर से धर्माधर्म पैदा होता है तो अनादि कैसे होगा ये तो उत्पत्तिशील होगा ना फिर अनादि बोलते कैसे वर्णन करते हैं लोग ये कहा नहीं नित्य से कुटस्थस्य आत्म हेतुफलात्मता संभवती है नित्य जो निर्लेप आत्मा है वो न किसी का कारण होता है न किसी का कार्य होता है आत्मा न कारण है न कार्य है हेतु भी नहीं फल भी नहीं फल मने कार्य हेतु बने कारण दोनों नहीं होता आत्मा आत्मा में दोनों संभव नहीं और उनमें परस्पर कार्य का अनुभव बना हुआ है आत्मा अगर धर्म का कारण हो जाता तो धर्म पहले पैदा हो जाता फिर आगे शरीर हो जाता मान लेते अथवा शरीर का कारण आत्मा होता उसके द्वारा धर्म होता तो भाव सकता था किन्तु तो आत्मा तो निर्लेप है असंग है ना किसी का भी कारण नहीं बनता वो कार्यभाव भी नहीं कारणभाव भी नहीं यह तो फलात्मक तो आत्मा में नहीं है तो और दोनों परस्पर अन्यश्रय बन के बैठे हैं फिर अनादि कैसे मानते हैं ये कहा तम आश्रित कार्यकारणात्मक का द्वैत से दुनर आहित योजना ये श्रुति को आश्रय लेकर के तम माने उस श्रुति को श्रुति वाक्य को लेकर के केन पश्यत इत्यादि है इत्यादि श्रुति है तम आश्रित है, ताम आश्रित, है, ताम आश्रित, है। तं। ताम आश्रित है तम आश्रित है पुराने पुस्तक तम तम आश्रित है तम यही बात है तम आश्रित उसी बातों को आश्रय लेकर के वो श्रुति सिद्धांत को लेकर कार्य कारणात्मक से द्वैत से दुर्निवृत्तम आह कार्य कारण द्वैत है वो दुर्नि निरूपण करना संभव नहीं है कार्य कारण स्वरूप जो द्वैत होता है ये दो पुंज को दो मिला हुआ पुंज को द्वैत बोलते हैं कार्य का, कार्यवाद कारणवाद ये द्वैत तो ये निरूपण करना संभव नहीं है अनिर्वचित जाता है द्वैत सत्य नहीं हो सकता एक हेतु फल आत्म हेतु फल ओर आत्म परिणामत्वाद आदिमतम उपादान रूपेण तो इति आशंका कहते हैं गुरुवार शंका करेंगे मीवांश सरकारी ऐसा मानेंगे हेतु और फल जो है ना आत्मा का परिणाम है शरीर भी आत्मा का परिणाम है और धर्माधर्म भी आत्मा का परिणाम है आत्मा बिगड़ करके धर्माधर्म बन जाता है आत्मा बिगड़ करके शरीर बन जाता है हेतु फल ओर आत्मा का परिणाम है ये दोनों होने से आदिमहत्व ये दोनों आदि हो जाएंगे कारणों दोनों का कारण आत्मा हो जाएगा पहले पैदा होने के लिए उसके बाद एक दूसरे कारण बनते रहेंगे ये आदिमहत्व उपादान रूपेड़ा तो अनाधिमहतम अपने रूप से आदिमान है यह अपना स्वरूप पैदा होता है आदिमान है और उपादान कारण आत्मा रूप से देखेंगे तो अनादि है ऐसा हो जाएगा आत्मा का परिणाम है तो अपने स्वरूप से तो वो आदिमान हो जाएंगे धर्माधर्म और शरीर तो उसके जो उपादान कारण जिसमें वो परिणत हुआ है आत्मा वो अनादि है तो अनादि हो जाएगा धर्माधर्म और शरीर भी ऐसा पूर्व आदि बोले मीमांस का आदि बोले तब उस कहते हैं, नहीं वहाँ पर है निणाम होना संभव नहीं आत्मा निरंश है परिणाम उसका होता है जो सांस पदार्थ हो सवैव उसका परिणत होता है मिट्टी सवैव है घट रूप से परिणत हो सकती है माया का परिणाम हो सकता है क्यों वो तीन अवैध वाला है सब गुण रघुगुण तमुगुण वो परिणाम होता है आत्मा निरंश है कोई अवैध नहीं उसका आकाश का कोई परिणाम नहीं होता विवर्त तो होता है विवर्त तो दिखेगा घटाकाश रूप दिखेगा परिणाम ने बिगड़ के तो कुछ नहीं कमना सफल अर्थ जो होता है होता उसका परिणाम नहीं होता आत्मा निर्भय है यही उत्तर दे रहे निरंशस कुटस्थस्य जो कुट निर्लभ है अवैध रहता है आत्मा ऐसे आत्मा का नित्य से और नित्य है आत्मा परिणाम अनुपत्य वैभव क्या परिणाम नहीं हो सकता इसलिए यह नहीं कि अपने रूप से धर्माधर्मा शरीर आदिमान हो और कारण जो आत्मा रूप से अनादि हो शादी और अनादि घटे ऐसे संभव नहीं है आत्मा में परिणाम होना संभव नहीं ये कहा सिद्धांत बोला छह से आठ की टिप्पणी में कहते उपादान रूपेणा आत्म रूपेणा उपादान रूप से ये हो जाएंगे अनादि हो जाएंगे मैं आत्म रूप से अनादि हो जाएंगे ऐसा कहा नहीं हो सकता साथ में कहते हैं निरंश्य अत्र आपनोति व्यापनोति व्यापनौती आत्मा की देखो आत्मा का अर्थ होता है आप निर्व्याप्त धातु से मन प्रत्यय करके आत्मा बना दिया सबको व्याप्त करता है कहीं उसका अभाव नहीं है सर्वत्र है उसी को आत्मा कहते हैं आपनोती मान व्यापनौती विग्रह आत्मा शब्द का विभू वह आत्मा विभू होता है व्यापक को आत्मा कहते हैं व्यापक जो होगा वो अंश रहित होता है निरंश होगा निर्वय होगा वो सच जो विभू होता है व्यापक होता है वो निर्वय होगा अवयव नहीं होता जो सावय पदार्थ होगा उसका परिणाम हो सकता है निर्वयव का परिणाम कहीं देखा नहीं है आकाश का परिणाम नहीं होता मिट्टी का परिणाम हो जाता है बन जाते हैं बिगड़ करके उसने आकाश बिगड़ करके किसी नहीं बनता तो निर्वय होगा उसका परिणाम नहीं होगा तो सत्य निर्वय वो जो आत्मा है निर्वय है विभू है इसलिए निर्वय है यदि आशय ने निरंशर से कहा कि विभू का अर्थ है निरंशर व्यापक है तो निरंशर से कूटस्थ नृत्य हेतु राय मानी कुटस्थ नृत्य है, है। निर्लेप ले नृत्य है ऐसे आत्मा है उसमें परिणाम होना संभव नहीं इसलिए आत्मा को शुरू में लेकर के इसको शादी मानना आत्मा से अनादि मानना ये भी नहीं करेगा तो इनके मत में अनादि कैसे सिद्ध कर पाएंगे दोनों शादी हैं तो अनादि कैसे सिद्ध होगा नहीं हो सकता ये कहा आगे बोलते हैं ठीक आप कहते हैं हेतोर फलयोर अन्वन आदिमत्व ध्रुवता तदात्मक से संसार से अनादित्व दूप्र सिद्धम आदि पूर्व कार्यक्रम में सिद्ध किया कार्य कारण दोनों को आदि घोषित करते हैं या हेतु और फल हेतु से लेना है धर्माधर्म फल से लेना है शरीर ये दोनों को प, उत्पन्न होना मानते हैं शरीर पैदा होता है किससे धर्माधर्म से और धर्माधर्म पैदा किससे होता है शरीर से दोनों पैदा होने वाले हैं हेतु फल और अन्यम दोनों एक दो, दूसरे एक दूसरे दो भी आदि महत्व गुरुता आदिमान बोलते हैं उत्पत्तिमान मानते हैं उससे ये पैदा होता है इसे वो पैदा होता है समानते हैं धर्माधर्म से शरीर पैदा होता है तो आदिमान हो गया शरीर कारण वाला हो गया और धर्माधर्म शरीर से पैदा होता है वो कारण वाला हो गया आदिमान हो गया आदि हेतु फल अन्यम आदिमहत्वता जो आदिमान मानते हैं जो लोग ऐसे मीमांसक आदि उनके द्वारा तदात्मक संसार से आते हेतु फलात्मक संसार है संसार माने और कुछ भी नहीं है कोई भी कार्य कार्य भाव या कारण भाव दो में है। एक दूसरा एक का कारण बनता है दूसरे का कारण बन जाता है कार्यकारलात्मक संसार होता है संसार का विचार करेंगे कार्यकार्यकार एक लिखता और कुछ नहीं लिखता है इसका तो हेतु फलात्मक संसार है संसार अनादित्व विप्रतम फिर शादी हो गए दोनों हेतु भी शादी है फल भी शादी है तो फिर अनादि कहना दो साइड विरोध है, है अनादि मानते हैं इसको दोनों उत्पत्ति भी मानते हैं और अनादि भी मानते हैं अनादि कहां से हो गए विरोध है जो उत्पादित पूर्वकारिका में यही सिद्ध किया था चतुर्दशकारिका में सिद्ध किया था यही सिद्ध किया है कहा टिप्पणियां चार पांच तीन चार पांच तीन में कहते हैं आदिमहत्व मतलब कार्यत्व कारण वाला हो गया कार्य हो जाता है आदिमहत्व कार्य कहते हैं आगे फिर तदात्मक संसार को कार्यात्मक संसार को कहेंगे अनादि बोलेंगे पैदा भी होना और अनादि भी होना ये संभव होगा क्या तदापक ये तो फलात्मक्य का तदाप माने जो कार्यकाल भाव रूप पे संसार है उसको फिर अनादि कैसे बोलेंगे एक दूसरे से एक दूसरे पैदा दिखा रहे हैं और बोलते अनादि ये तो। फिर विरोध है कहा पांच प्रकार दिप्र सिद्ध विप्र सिद्धम अपनी हेतु फल व्यक्ति हो शादित्व न संसार से अनाथ विप्र सिद्ध भी यही है हेतु फल व्यक्ति हो दो व्यक्ति हैं एक हेतु व्यक्ति एक फल व्यक्ति कारण व्यक्ति और कार्य व्यक्ति तो है यहाँ धर्माधर्म एक व्यक्ति है शरीर एक व्यक्ति है दोनों व्यक्ति का शादित्व दोनों व्यक्ति शादी है धर्माधर्म पैदा होता है शरीर से शरीर पैदा होता है धर्माधर्म से दोनों शादी है शादी होने से संसार से अनादि तुम विरोध संसार को फिर अनादि कहना धर्म तो हेतु फलात्मक को संसार मानते हैं हेतु भी शादी और फल भी शादी फिर संसार को अनादि अनादिंदना वो हेतु फलात्मक स्वरूप है संसार का उसको अनादि मानना एक विरोध जब दोनों शादी है तो फिर कहा से अनादि हो गया टीका अब टीका में बोलते हैं आगे संप्रति अब क्या बोलना चाहते है पूर्व में सिद्ध किया अनादि कहना बनता नहीं संसार धर्म भी शादी शरीर भी शादी तो फिर दोनों शादी है तो अनादि कहां से हो? एक गए एक और शरीर के पुंज मिला हुआ को संसार मानते हैं तो कहां से होगा अनादि ये कहा संप्रति अब कार्यकारण भावों की तय तो न समझते कहते धर्मा और शरीर ये दोनों में कार्यकारण भाव भी नहीं हो सकता अब विचार करके पहले तो उनके वाणी को रोका गया तद्रदस कार्य बोला गया ये लोग ऐसी मान्यता करते हैं मीमांसा का आदि से पूछते हैं शरीर किससे होता है धर्माधर्म से धर्माधर्म किससे होता है शरीर से दोनों पैदा होते हैं और फिर दोनों के पुंजों को अनादि करते हैं दोनों पैदा होने वाले और अनादि ये पूर्वकारी का काम का यह अनादि होना संभव अब क्या कहना चाहते हैं संप्रति और कार्यकाल भाव होगी तयुर न न संभव न संभव ही कार्यकाल भाव ये दोनों का होना संभव नहीं धर्माधर्म और शरीर का कार्यकाल भाव होना संभव नहीं ये दिखाने दूसरे का कारण एक दूसरा बन नहीं सकता भाव नहीं होगा ये कहना चाहते न संभवी क्या ये संभव नहीं बोलना चाहते हैं हेतु हेतु हे और फल धर्माधर्म और शरीर में कार्य का भाव होना भी संभव नहीं ये दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे कार्य का है हेतु तो हे ये शाम आदि हेतु फल से तथा हेतुरादि हेतु आदिफल तथा जन्म भवत्म पित आदिफल हेतु का कारण हेतु माने धर्माधर्म धर्म का कारण फल हो गया जिनके शरीर हो शरीर से धर्माधर्म मानते हैं फायदा होगा हेतु हो आदि माने कारण हेतु का आदि हेतु है धर्माधर्म उसके कारण मानते हैं किसी को शरीर को फल को धर्माधर्म का कार्य शरीर ऐसा हो जिन आदि के मत में ऐसा है और आदि हेतु फल से आदि हेतु फल का कारण हेतु है धर्माधर्मा है फल वाले शरीर फल से सृष्टि फल का जो कारण ढूंढते हैं तो हेतु हो जाता है धर्माधर्म होता है धर्माधर्मो का कारण शरीर बना हुआ है शरीर से धर्माधर्म पैदा होना मानते हैं ठीक है और माने कार्य से कारण का पैदा होना एक तरफ से शरीर कार्य का है किसका कार्य है धर्माधर्म का कार्य है और उससे पैदा होगा धर्माधर्म उनके बदमा ऐसा होगा पुत्र से पिता के जन्म मानने योग्य हो जाएगा धर्माधर्म से पैदा हुआ शरीर धर्मा धर्म को पैदा कर सकता है तो पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे ऐसा हो सकता है क्या तथा जन्म भव्य शांत तो उस प्रकार का जन्म जैसे इन्होंने माना है धर्मा धर्म से पैदा हुआ शरीर से यदि धर्मा धर्म पैदा होता हो तो कार्य से कारण पैदा होना दिखाया इन्होंने इस तरह से मानेंगे तथा जन्म भव्य उनके जन्म उसी प्रकार के मानना पड़ेगा हमें धर्माधर्म और शरीर का जन्म कैसा तो कहते हैं पुत्रात जन्म पितुर पितुर जन्म पुत्राते था जैसे पिता का जन्म पुत्र से हो क्योंकि धर्माधर्म से पैदा हुआ कार्य से यदि द... धर्माधर्म पैदा हो सकता है तो पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र से पिता की उत्पत्ति हो यह बात युक्ति संगत है क्या जब पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा नहीं कर सकता तो धर्माधर्म से पैदा हुआ शरीर धर्माधर्म को कैसे पैदा करेगा नहीं कर सकता ऐसा होते पुत्राद जन्म पितुरथा एक नंबर टिप्पइ कारण बारे ही या व्यक्ति यश कारण तस्या तो तत्कार्य पुत्रात् पितृ तस्या तो तत्कार जब एक दूसरे के कार्यकारण भाव मानते हैं लोग धर्माधर्म और शरीर में धर्माधर्म से शरीर होता मानते हैं शरीर से धर्माधर्म होता कहते है। हैं अन्योन्य कारण कार्यकार एक दूसरे का कार्य एक दूसरे का कारण ऐसा मानते हैं जब ये लोग तो अन्य कारणवादे ही जो अन्यन्ण मानते हैं का दर्मा धर्मा धर्मा दर्मा दर्मा शरीर कारण का, कारण शरी का, कारण का, कारण, का कारण धर्मा धर्मा धर्मा का कारण शरीर ऐसा मानने वाले को, मानने पर ही यह व्यक्ति ऐसा कारण जो व्यक्ति जिसका कारण बन गया जैसे शरीर व्यक्ति धर्म का कारण बना हुआ है तस्या एवं तत्कार होती जो व्यक्ति जिसका अच्छा यह व्यक्ति ऐसा कारण जिस व्यक्ति का कारण जिस शरीर व्यक्ति का कारण धर्माधर्म बना हुआ है शरीर व्यक्ति पैदा होगा धर्माधर्म से कारण है जो कारण है तो तत्कारी धर्माधर्म यदि तत्कार्य शरीर का कार्य होता हो जो व्यक्ति जिसका कारण बना था धर्माधर्म जिसका कारण बना था किसका शरीर का और वही धर्माधर्म फिर शरीर का यदि कार्य बन जाता हो उसका कार्य होता है तो पुत्रात् पितृ जन्म तत् वो तो पुत्र से पिता के जन्म होने का समान हो गया धर्माधर्म से पैदा हुआ शरीर यदि धर्माधर्म को पैदा करता है तो पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे नहीं कर सकता जब पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा नहीं कर सकता तो धर्माधर्म से उत्पन्न हुआ शरीर धर्माधर्म को कैसे पैदा करेगा अथवा इस तरफ से देखो शरीर से पैदा हुआ धर्माधर्म शरीर को पैदा कैसे करेगा दोनों तरफ देखो अगर शरीर से पैदा हुआ धर्माधर्मा शरीर पैदा कर सकता है तो पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे हो सकता है कि नहीं ये नहीं हो सकता तो वो कैसे होगा अथवा धर्माधर्म से पैदा हुआ शरीर धर्मात्म को पैदा कर सकता है तो पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे अथवा शरीर से पैदा हुआ धर्माधर्मा धर्माधर के शरीर को पैदा करता हो कार्य होकर के कारणों को पैदा करता हो शरीर से पैदा हुआ कार्य है वो फिर धर्मात्मा कारण हो जाता कि शरीर के लिए यदि ऐसा होता हो तो पिता से पैदा हुआ पुत्र से पिता पैदा हो ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता कार्यकार नहीं बनता उसमें बोलते हैं कार्यकार शरीर और धर्म आधर आदि में मीमांस आदि लोग वैदिक लोग ऐसा मानते हैं किन्तु कार्यकारी कलना नहीं कर रहे है हैं गौरपालचार्य ये बातें कहा से ले रहे हैं यू सर्वमात्मा तथ के न कम पत्यादि श्रुति को लेकर के बोल रहे हैं अद्वैत ही है वास्तव में धर्म आधर दर्� में शरीर आदि है है सिद्ध ना उन स्ति को रख करके पीछे वो श्रुति है हमारे पीछे वो श्रुति को लेकर के विचार में चल रहे हैं खाली मनगणन तो बातें नहीं बोल रहे हैं पतंगण बात नहीं है ये श्रुति पीछे अद्वैत सिद्ध कर रही है उसको लेकर के उस श्रुति जो बोला उसको सिद्ध करना उसके आधार पर बोल रहे अच्छा ठीक <laughs> है हमें देखते हैं हे तो फलो योर अन्योन कारण अभ्युपगछे अभ्युपगम्य दे विरुद्धमी एक प्रश्न पूर्वक है। हेतु और फल शरीर और धर्माधर्म और शरीर हेतु से लेना धर्मा धर्मा और फल से लेना शरीर हेतु फल और अन्वोन कार्योत्म तो एक दूसरे का एक दूसरा कारण यही मानते हैं लोग। शरीर से धर्माधर्म होता है धर्माधर्म से शरीर होता है एक दूसरे का एक दूसरा कारण मानते हैं भेदन कारण अभ्युम्छन दिया ऐसा स्वीकार करने वाले को द्वारा जिन्होंने ऐसा स्वीकार कर लिया दरवाजा में शरीर शरीर से दरबादा दोनों को एक दूसरे का कारण स्वीकार करने वाले के द्वारा अभ्युमें विरुद्धम स्वीकार क्या होगा इनके द्वारा जो स्वीकार किया विरुद्ध स्वीकार होता है एक दूसरे कार्यकाल नहीं हो सकता है यहां सिद्ध करना है क्यों अगर एक दूसरे में कार्यकार हो तो पिता से पैदा होने वाला पुत्र पिता के लिए कारण बने कारण है पुत्र उत्पत्ति के लिए जैसे पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा नहीं कर सकता तो शरीर से पैदा हुआ धर्मा शरीर को पैदा नहीं कर सकता धर्म से पैदा हुआ शरीर धर्म को पैदा नहीं कर सकता एवं है तो यही है ये स्थिति है ये बोलना चाहते हैं एक दिखाने के लिए विरुद्धमते विरुद्धमी प्रश्न पुरुष प्रगति उनके द्वारा विरुद्ध स्वीकार किया गया है धर्म से पैदा होने वाला शरीर धर्माधर्म को पैदा करता है शरीर से पैदा हुआ धर्म धर्मों को पैदा करता है ये विरुद्ध स्वीकार है इनके पास सही नहीं है करता नहीं है अगर उसको सही मानने जाएंगे तो पिता से पैदा हुआ पुत्र से पिता पैदा होना चाहिए होता नहीं है यहाँ नहीं होता तो वहां भी नहीं होगा ये बता ये प्रश्न पूर्वक दिखाते हैं कथम पूर्वाद्री कहा कथम तैर विरुद्धम अभिमुखते जो धर्माधर्म से शरीर बनना शरीर से धर्माधर्म बनना यह मान्यता है जिन लोगों की उन लोगों ने क्या विरुद्ध स्वीकार किया ये प्रश्न है प्रथम तैर उन लोगों के द्वारा विरुद्ध स्वीकृत कैसे स्वीकार किया जाता है विरुद्ध ये प्रश्न उठा उच्चते से सिद्धांत उत्तर देते देखो इसलिए विरुद्ध होता है विरुद्ध कैसा होता है हेतु जनिया फलाद हेतु से कारण से पैदा हुआ जो फल है ये तो माने कारण धर्माधर्म कारण है शरीर तो का यही मान्यता है हेतु तो जन्याद एक फला हेतु तो से जन्म फल है कारण से पैदा हुआ फल मान कार्य ये शरीर कार्य है किसका धर्माधर्म का हेतु माने धर्माधर्म हेतु तो जन्याद फला हेतु तो से जन्म तो फल है शरीर है इससे हेतु तो और जन्म अभिव्यस्तान वो मानते फिर शरीर से धर्म का धर्माधर्म का जन्म मानते है ये लोग ऐसा मानने वाले इनका हेतु जन्म आदि को फला हेतु जन्म अभ्युप हेतु से धर्मादर से उत्पन्न शरीर से हेतु का जन्म स्वीकार करते हैं धर्मादर की जन्म स्वीकार करते हैं धर्माधर से पैदा हुआ शरीर से गर्माधर्भ की उत्पत्ति मानते हैं ऐसा स्वीकार करने वाले के पेशा उन लोगों का इद्रशो विरोध है इस प्रकार को विरोध बताया क्या इस प्रकार का विरोध यथा पुत्र जन्म तुम जैसे पुत्राद जन्म कितु पुत्र पुत्र से पिता का जन्म हो ठीक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं है धर्म से उत्पन्न हुआ शरीर यदि धर्म को पैदा कर सकता है तो पुत्र से पैदा पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे नहीं हो सकता जैसे यहां नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता धर्मा धर्म से पैदा हुआ शरीर धर्माधर्म को पैदा नहीं कर सकता अथवा शरीर से पैदा हुआ धर्माधर्म शरीर को पैदा नहीं कर सकता और वहां कर सकता है तो यह भी होना चाहिए कहा पिता से पैदा हुआ पुत्र पिता को पैदा करे हो सकता है क्या नहीं हो सकता युक्ति संगत बात नहीं ये है ये कहा बात टीका में कहते हैं सब थे जो इस प्रकार विरोध ही दिखाते हैं यथा युग यथा पुत्रा जन्म पुतु इसी प्रकार का विरोध है जितना विरोध यह होता है पुत्र से पिता का जन्म नहीं हो सकता उसी प्रकार धर्माधर्म से पैदा हुआ जो शरीर है पुत्र के सामने वो वो धर्माधर्म को पैदा नहीं कर सकता है अथवा धर्माधर्म शरीर से पैदा हुआ है वो पुत्र के रूप में है वो शरीर को पैदा नहीं कर सकता ये ठीक है थी? आगे अवकाश आ रहा है ये रखते हैं आगे तो ज्यादा है ओम भद्रम कर ब्रह्म पश्ये महादे जगत स्थितई बांगलिए पूरे ओ